ृहस्पति क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु म वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्रत्यक्ष ब्रह्म वजिषंत तथा अवस शांति शांति शांति नाव सह सहनो बुन सह वी कह तेजस्वीनाधी तमस्त मिशा शाति शांति शांति ओ यसाषभ विश्व छंदोद्योद्यमृत्स मेन्द्रो मेधया शृणो अमृत दे भूयाशं शरीर मे विचर्शन जिह्वा मे मधुमत्मा कर्णाध्या भूरि विशु ब्रह्मण कोशोषि मेधयापत मे पृष्ठं श्री पृष्ठ ऊर्धी सुमृतमस्वचस सुमेघा मृतोक्षको वेलावचन शा शि शूर्णमद पूर्णमित पूर्णा पूर्णमुद्यते पूय पूर्णमेवशिष्य ओ शा shante shante o oh. नमो ब्रह्मा ब्रह्दिभ्यों ब्रह्मा विद्या संप्रदाय संप्रदा कर्तभ्यों महद्यों नमो गुरुभ्य तपुत्रपराश व्यासंशुकोरपद महा्रमता शिष्य श्रीशंकरमता पद्म पादं चमकष्य मत गुरु सततमानी श्रुति स्मृतिपुराण मलय कुण नमा भगवत्द लोकशंक शकर शंकरचार्यं के शवं वातराय सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुराज मूर्तिभाम व्यादेहाय दक्षिणा नम न ओम संदार साखिया के अनुपनिषद इसमें हम लोग बाक्य उपहास्य देख रहे थे प्रतिबोध विदित मतम अमृतत्म ही बिंदते आत्मना बिंदते वीर्यं विद्य या बिंदते अमृतम बोधम बोधम प्रति विदितम प्रत्येक अंतकरण के प्रत्येक अभिवृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है चैतन्य प्रतिबिंब को देखकर के बिंब का ज्ञान होता है इसी प्रकार के अंतकरण में प्रतिबिंबित तो चैतन्य चिदाभास से साक्षी आत्मा का ज्ञान होगा जिसको इस प्रकार के ज्ञान हो जाएगा वो अमृतत्व अमृतत्व प्राप्त कर लेगा मृत्यु से मृत्यु को अतिक्रमण कर जाएगा और विद्या से ही होता है विद्या से आत्मनिष्ठ हो जाने से वीर्य प्राप्त करेगा वीरय अर्थात फिर मृत्यु अतिक्रमण सामर्थ्य और वही आगे अमृतत्व मोक्ष प्राप्त करेगा नवम में कल हम लोग देख रहे थे तिरसठ पृष्ठा में तथा च प्रयोग साक्ष्य को व्यावर्त धर्मा भावत यह व्यावर्त शब्द का अर्थ है व्यावर्तक तो व्यावर्तक करने के लिए क्या प्रत्योग करना पड़ेगा अनूल करना पड़ेगा किंतु बड़े महाराज जी तो व्यावर्त लिखे हैं अनूल की शर्त में होता है करता अर्थ में तो करता अर्थ में क्या प्रत्योग करने से व्यावर्त भी बन सकता है अच्छ करेंगे किस तरह से ले अच्छा तो अच्छ मान करके चलेंगे यहाँ व्यावर्तक धर्म अभाव ऐसे घट में घटत्व तो है वो पट से भिन्न करवा देगा तो घटत तो होता है व्यावर्तक धर्म इसी प्रकार के दो चैतन्यों को भिन्न करने के लिए उसमें कोई व्यावर्तक धर्म आना चाहिए तो है यहाँ व्यावर्तक शब्द का अर्थ व्यावर्तक तो यह व्यावर्तक लिख सकते हैं पचादी अच्छे मान करके चलेंगे अच्छा क्योंकि टीका में भी दिया है नीचे से चतुर्थ पंक्ति में चिन्न मात्र व्यावर्तक धर्म अनुपल्भावर्तक तो टीका में है भाष्य में द्वितीय पंक्ति था ये हम लोग पंक्ति देख लिए थे बौद्धा ही सर्वे प्रत्यक्ष सप्त लोहवत नित्य विज्ञान स्वरूप आत्म व्याप्त विज्ञान अवभाषस बुद्धि के जितने सारे वृत्ति होते हैं प्रत्यय उसको कहते हैं ज्ञान वो सब तप्त तो लोहबत्त जैसे लोह में अग्नि व्याप्त होकर के रहता है इसी प्रकार की ये सब बुद्धि के वृत्ति नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा व्याप्त होते हैं आ, ये विज्ञान स्वरूप जैसा फिर दिखते हैं लगते हैं जैसे लोहोपिंड अग्नि के द्वारा व्याप्त हो जाने से लोहपिंड भी अग्नि जैसा लगता है इसी प्रकार की अंतकरण वृत्ति चैतन्य से व्याप्त होने से चैतन्य अवभासते विज्ञान आत्मा तद हो गया ये सब जो जड़ जितने हो गए ये सब अन्य उनको अवभाष कराने वाला हो गया आत्मा इसलिए जड़ विलक्षणा विलक्षण अग्निवत उपलब्ध थे तो इसमें दिया तद अन्य अवभाषा इसका अर्थ देते हैं टीका में यस्मत तान अन्यान जड़ान इति तदनिया आत्मा तान अन्यान जड़ान समान सर्वसमाधिकरण सारे जड़ों को अवभाषयती प्रकाशयति इसलिए ये आत्मा हो गया तदनिया सर्वज वो भाषा में दिया तदिल तद अर्थ अर्थात सर्वजड़ विलक्षण अवगंतुम सक्यते आत्मा का यही स्वरूप है तस्मादिति उपसंघार आगे भाष्य में तस्मात तो जो तस्मात भाष्य में दिया इसका अर्थ कहते हैं टीका में तस्माद तो ये तस्मादी का प्रतिबोध अच्छा आगे भाष्य में तस्मात्तिबोध अवभाष प्रत्येगात्मकिया यद् तदेव तदेव ज्ञातम् ज्ञातम् यही हो गया अबभाष प्रतिबोध बोधम बोधम प्रति अवभाष अवभाषा चिदाभास टीका नुस्क दिया प्रतिबोधम अवभाष अर्थात चित् प्रतिबिंब जो प्रत्येक वृत्ति में चिदाभाष होते हैं आगे भाष्य में दिया प्रतिबोध अवभाष प्रत्यगात्म तया ष्ठी है प्रतिबोध अवभाषा नाम प्रत्यगात्मा अर्थात उनका स्वरूप टीका में इसको स्पष्ट कहते हैं तेसाम तया, तेम अर्थात जो ये चिदाभाष चिदाभाष का प्रत्यगात्मा जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वो दर्पण का प्रत्येगात्मा दर्पण का वास्तव स्वरूप क्या है कहते बिंब इसी प्रकार की जो वृत्ति में चिदाभास सब दिखते हैं ये चिदाभास का प्रत्येगात्मा हो गया जो बिंब चैतन्य इस रूपेण प्रत्येगात्मत वास्तव स्वरूप यद विदित तद ब्रह्म जो ज्ञात होता है चिदाभास जो दिखते हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है कहते बिंब रूप चैतन्य वही ब्रह्म है दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब इनका वास्तविक रूप क्या है कहीं आकाशस्त बिंब सूर्य वही इसका वास्तविक रूप है सदैव मतम ज्ञातम इसी प्रकार के ज्ञान जब होता है तभी जाना जाएगा की आत्मा वास्तव से ज्ञात हुआ मतम ज्ञातम यह विराम हो गया ना मत ज्ञात विराम कर लेंगे टीका में प्रत्यगा पूर्वपृष्ठ में एक पद ले लेंगे प्रत्यात्मकया अव्यचरितूपेण बिंबस्थान एक यद्रह्म भेदन तद सम्य दर्शनम स्वरूपेण। अंतकरण का कोई परिणाम होगा और चैतन्य का उसमें प्रतिबिंब नहीं होगा ऐसा नहीं है अगर खुले मैदान में दर्पण है और सूर्य उदय हो गया तो उसमें प्रतिबिंब होगा निश्चित रूप से होगा इसी प्रकार की हमारा अंतकरण का कोई वृत्ति हो गई और उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब निश्चित रूप से होगा क्योंकि चैतन्य व्यापक सर्वत्र उपलब्ध है तो प्रतिबिंब निश्चित रूप से होगा अव्यभिचरित रूपेण मतलब कभी प्रतिबिंब नहीं होगा सीधाभा से बनेगा नहीं ये बात नहीं है यहाँ नया एक लोग कहते हैं कि एक व्यवसाय ज्ञान होगा और बाद में एक अनुव्यवसाय ज्ञान होगा तो ये एक क्षण के बाद होगा आप सामने में एक सर्प अयम सर्प इस प्रकार के ज्ञान हुआ और इतना भयभीत हो गया कि तुरंत मोड़ करके भागने लगा तो अयम सर्प ज्ञान होने का द्वितीय क्षण में होना क्या ज्ञान चाहिए था सर्प ज्ञानवान अहम किंतु द्वितीय क्षण में उसको होगा अब तो भागना ही होगा तब तो सर्प ज्ञानवान अहम् उसको नहीं हो पाया तो भाग गया दूर में लोग पूछे भाई क्यों दौड़ रहा तो है तब वो क्या कहे अयम सर्प क्योंकि उतना ही सर्प अहम् ये तो उसको हुआ नहीं ये तो कठिन है तो लोग पूछेंगे अयम सर्प आपको साफ दिखा क्या कहते तो हैं सर्प ज्ञानवान तो उसको हुआ नहीं उनमें ये कठिनाई है वेदांत लोग उनको दोष देते हैं इसलिए वेदांत लोग जिस समय में वृत्ति ज्ञान होगा उसी क्षण में ही ये साक्षी उसका उसमें हो जाएगा ऐसा नहीं की क्षणांतर होगा क्षणांतर होने से ये दोष आएगा इसलिए जिस समय में वृत्ति बनेगा अव्यभिचरित स्वरूप निश्चित रूप से उसमें चिदावास होगा बिंब स्थानीय रूपेण यद ब्रह्म ये सब वृत्ति में प्रतिबिंबित होने वाला जो बिंब है एक रूप है ब्रह्म इस प्रकार की जब ज्ञान होता है यद ब्रह्म वेदन ब्रह्मण वेदन ज्ञानम दर्शनम वही वास्तव ज्ञान है भाष्य में तदेव सम्यक ज्ञानम य तो प्रत्यगात्म विज्ञानम न विषय विज्ञानम तदेव सम्यक ज्ञानम ब्रह्म ज्ञान वास्तव वही है जो प्रत्यगात्म विज्ञानम में ही इस प्रकार की जो ज्ञान होता है प्रत्येगात्म विज्ञानम दो नंबर टिप्पणी प्रत्येगात्मे न ब्रह्मणों विज्ञानम मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की जो ज्ञान होता है प्रत्येगात्म भाष्य में आगे जी यह तो प्रत्येगात्म विज्ञानम नव विषय विज्ञानम उसके लिए तीन नंबर टिप्पणी विषय त्वेन ब्रह्मणों विज्ञानम ब्रह्म मेरे से भिन्न है मैं ब्रह्मो को जानता हूं इस प्रकार की ज्ञान नहीं अगर इस प्रकार की ज्ञान हो रहा है तो वो वास्तव ज्ञान नहीं है जब हम दीवाल से थोड़ा सपोर्ट लेते हैं ना, हम जितना ग्रहण करते हैं विद्या दीवाल भी हमसे उतना ले लेता है थोड़ा अपना सेहत भी ले लेता है क्योंकि हम दीवाल से थोड़ा लेते हैं कार्य लेते हैं हम जिससे कार्य लेंगे तो वो हमसे भी कुछ लेगा नहीं लेगा लेगा हम जो दीवाल से सपोर्ट लेंगे दीवाल भी हमसे सपोर्ट लेगा उसका जो जड़त्व है दीवाल में वो भी थोड़ा हटाना कोशिश करेगा हमसे ज्ञान लेके चेतन बनना कोशिश करेगा इसलिए दीवाल से सपोर्ट नहीं लेना अच्छा है नहीं तो दीवाल हमको उसका धर्म देगा और हमें हम जो धर्म है वो लेगा ये दीवाल में क्या धर्म है जड़तो चेतन वो हमको देगा और हमें क्या धर्म है तो, चेतन वो लेगा तो ये सब विपरीत अध्याय होगा धीरे धीरे वेदांत तो पढ़ेंगे और पता चलेगा तो ये सब नहीं करना है ऐसे महाराज श्री कहते हैं महिमना पाठ करने का समय में पाठ में बैठने का समय में ये सब सपोर्ट लेने का आवश्यक नहीं है आगे विषय टीका में विषय विज्ञानम सम्यक ज्ञानम न भवती इतना हेतु महा ब्रह्म को विषयत्वेन न जानते है विषयत्व हमसे भिन्न है इस प्रकार के जानते हैं तो सम्य ज्ञान नहीं होता है क्या कारण है इत्यत्र हेतु माह क्यूँ ऐसा भाष्य में कहते हैं, आत्मत तो है आत्मत्वे ब्रह्म वास्तव हमारा हम है ब्रह्म तो जो हम ही है उसको हम हमसे भिन्नत्वेन नहीं जान पाएंगे जो हम है वो हमसे भिन्न नहीं है और जो विषयत्व जानेंगे जाने जिसको हमसे भिन्न है इसलिए ब्रह्म ज्ञान इतना है कि हम है प्रत्येगात्मन ऐक्षत काठके असलनिषद में ये प्रसिद्ध मंत्र है पर व्यतीण स्वयंभूष तस्मत पार पश्यती नम कचिद धीर प्रत्योगत्मन ऐक्षत आवृत चक्षर अमृतत्व तो इच्छन ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र बहुत उदाहरण दिया जाता है महत्वपूर्ण भी है हम लोग के लिए परांची खानी व्यतिरण स्वयंभू स्वयंभू परमात्मा परमेश्वर खाने परांची अर्थात परम अंचितुम सीलम ये ये इंद्रियों को परमात्मा बनाए है बाहर जाने का स्वभाव वाला करके बाहर जाने का स्वभाव जिनमें आ गया कहा जाता है कि ईश्वर उनके प्रति हिंसा कर दिए हिंसा कर दिया था माता पुत्र के प्रति हिंसा कैसे कर दे कैसे देता है पुत्र कैसे ढकल देता है इसी प्रकार के ईश्वर इंद्रियों को बहिर्मुख बना देना यही अर्थात इंद्रियों के प्रति हिंसा हो गया उनको दूर ढकेल दिया उनका सामर्थ्य ही नहीं रहा कि ईश्वर को देखने के लिए परांसी खानी व्यतिर्ण स्वयंभूष तस्मात अगर पुत्र को माँ ने धक्का दे दिया ठेल दिया तो पुत्र बेचारा चला जाएगा तो इसलिए उनका भी स्वभाव हो गया कि बाहर का पदार्थ को ग्रहण करने का उनको बनाएंगे इसी प्रकार किंतु कश्चित धीर कोई एक धीर धीर विवेकी धीम धीरम इति नियंत्री धीर बुद्धि को जो नियंत्रण कर सकता है बुद्धि को नियंत्रण के कौन करेगा कहीं जिसके पास विवेक है क्या वास्तव पदार्थ है क्या मिथ्या है क्या सत्य है क्या भ्रम है ये जो विवेक कर पाएगा वही धीर होगा कश्चित धीर हो। प्रत्येक आत्मा ऐक्षत आवृत चक्ष अमृतत्व इच्छन कश्चित ये मरण धर्म जो हो गया इससे छुपने के लिए अमृतत्व तो चाहते हुए तब तो फिर आवृत चक्षु इंद्रियों को निग्रह करेगा जिसको अमृतत्व तो मोक्ष चाहिए नहीं वो इंद्रियों का नियंत्रण करेगा नहीं अगर हमको मोक्ष चाहिए तो हमको इंद्रियों का नियंत्रण करना होगा अगर हम इंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो यही प्रमाण है कि हम मोक्ष नहीं चाहते हैं तो प्रत्येक आत्मा नैक्ष्य चक्षु अमृत कश्चित धीर प्रत्येगात्मानत प्रत्येगात्मान ऐचत लंग का रूप दे दिया इक्षयत। वहात प्रत्येगात्मा देखने के लिए इच्छा करके इंद्रियों को निग्रह करेगा तभी वो देख पाएगा तो ये बात कहा जाता है प्रत्येगात्मान ऐचत तो और यहाँ जो कहा जाता है कि प्रतिबोध विद मतम अर्थात वही वास्तव ज्ञान है इसको कठोर प्रषद में कहा गया वही वास्तव ज्ञान है तो प्रत्येगात्मान इच्छति अपने स्वरूप को जानना यही वास्तव ज्ञान है ठीक टीका में विषय भाषे में ना तो है विषय विज्ञानम वहां विराम है है इसमें हम लोग का है यत प्रत्येगात्म भाष्य में प्रथम पंक्ति में देखिए तदेव सम्यक ज्ञानम य प्रत्येगात्म विज्ञानम विराम है न विषय नज्ञान य प्रत्येगात्म विज्ञानम भाष्य में प्रथम पंक्ति में भाष्य प्रथम पंक्ति में यत प्रत्येगात्म विज्ञानम विराम है नहीं नषय विज्ञानम विराम है हाँ आगे आत्मत्व विराम है अच्छा आत्मत्वना के आगे विराम नहीं रहेगा अच्छा अच्छा इसमें तो दोनों में है कटा गया ऐसे अच्छा उसको देख करके कल निश्चय कर लें अच्छा आत्मा तो है ना प्रत्येक आत्मा नाम क्षति किठक इसलिए रहना तो अच्छा लगता है लेकिन किच दिया ना इसलिए रहना चाहिए बड़े मार जी उसको लाल किए हैं मत पूर्व वाला को पर में विराम है अच्छा है तो रहेगा फिर इसमें तो है हम लोग का पुस्तक में तो है नया में नहीं है क्या ठीक है पूर्व को लाल कर दिए हैं थीज़ें। थीज़ें। है? अच्छा ठीक है देखें उपलब्ध हो कहा भाष्य में द्वारी आत्मोपलब्ध भाष्य में कौन सा द्वारा आत्मोपलब्ध वहाँ विराम है अच्छा तस्मात ना आगे तस्मात है ना इसलिए तो अच्छा है तो ठीक है चलेगा वहाँ रहना चाहिए क्योंकि पर में तस्मात है ना तो इसलिए वो रहना थोड़ा अच्छा है वहां क्या ना टीका के अनुसार तस्मात ये उपसंहार दे दिए ना तो वहाँ कोई बाकी अलग नहीं लिया गया इसके आधार पर वो लिखे तो हमको ठीक है पाठ समझ में स्पष्ट होता है तो क्या बड़े महाराज जी का जो विचार की सर और हम लोगों का थोड़ा अंतर पड़ता है इसलिए चलें चलेंगे ठीक है आगे देखेंगे ठीक है, मैं द्वितीय पंक्ति में ब्रह्म आत्मत्वेन विषयतो विषयत्व असंभवाद इत्यर्थ तो विषयत्व न ब्रह्म का ज्ञान होता है हमसे भिन्न है ब्रह्म इस प्रकार की ज्ञान होता है तो ठीक ज्ञान नहीं है क्यों कहते ब्रह्म आत्म तो आत्मा है अर्थात हम ही ब्रह्म है इसलिए उसको विषयत्व न ज्ञान नहीं हो पाएगा असंभवाद आगे आगेटिका में सर्वज्ञत्वादि न अदयानंदवादर्मक ब्रह्मण शास्त्रेसमगम्यटस्थ से परोक्ष संभव कितग्रूपेण्भिप्रीचके विशेषण अदयानंद सात नव टिप्पणी आद्य खंडे विवक्षित रूप आ प्रथम अद्वित खंड इन मेरे निर्गुण ब्रह्म का विचार किया गया और आगे टीका में है सर्वज्ञावादि धर्म कश्य इसके लिए आठ नंबर टिप्पणी कहते हैं अंत्यखंड ओर विभक्षितम अंत्यखंड अर्थात अंत्य जहां से उपासना प्रकरण आरंभ होगा ब्रह्म हो देवेभ्य विजिज्ञे इस प्रकार के जो मंत्र आरंभ होगा वो दोनों उपासना खंड है तो इसलिए अद्वयानंद रूप से ये दो ज्ञान कांड है और सर्वज्ञत् धर्म क्या ये दोनों उपासना कांड को लेकर के ब्रह्म का इस प्रकार दो स्वरूप हो गया एक निर्गुण रूप भी हुआ एक सगुण रूप भी हुआ ब्रह्म का ये दोनों ही रूप शास्त्रीय है ये शास्त्र से ही जाना जाएगा तटस्थ से न संभवती जो तटस्थ तटस्थ था था जो हमसे भिन्न है वो अपरोक्ष अर्थात तटस्थ ब्रह्म वो अपरोक्ष नहीं हुआ तटस्थ ब्रह्म ईश्वर को कहेंगे ईश्वर का अपरोक्ष नहीं होगा तटस्थ तो से अपरोक्ष संभवती ब्रह्म हमसे भिन्न होगा तो उसका अपरोक्ष नहीं होगा जैसे ईश्वर कहते हैं ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होगा किन्तु प्रत्येक रूपेण अर्थात हम ही है इसी प्रकार से उसका ज्ञान होगा इस अभिप्रेत्य ठ के अभी विशेषण कठोपनिषद में भी विशेषण प्रत्यक्ष दिया गया भाष्य में द्वितीय पंक्ति में हम लोग देख ले प्रत्यगात्मान जो ब्रह्म है वही ही प्रत्यक्ष प्रत्येक वही हमारा वास्तव स्वरूप है ठीक है मैं आगे प्रत्यकतया अपरोक्ष ब्रह्म तदेव सम्य ज्ञानम को हेतु आशंक्या परोक्ष बंधाध्यास परोक्ष ज्ञानान निवृत्ति असंभवात अपक्ष ज्ञान से चन्निवर्तन अमृतत्व साधनवादी उत्तरवाक्याण प्रत्यक्षया अपरोक्ष ब्रह्म ब्रह्मज्ञानम् ब्रह्म ज्ञान कैसे कहते हैं कि ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान होगा कैसे अपरोक्ष होगा कहते हैं प्रत्यक्षतया मैं हूं इस प्रकार के निश्चय होगा तो जैसे इसको देखने से कहेंगे ये अपरोक्ष हुआ इसमें कोई हमको भ्रमण नहीं रहेगा इसी प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष होगा अर्थात तो में हूँ इस प्रकार की उतने ही अगर ब्रह्म रहित ज्ञान होगा बार बार उपाधि का निराकरण करने से होगा जितना जितना वासना हट जाएगा उतना उतना ही निश्चय होगा अपरोक्षम ब्रह्म ज्ञान जो होगा प्रत्यक्ष मैं ही हूँ इस प्रकार की तदेव सम्यक ज्ञान वो वास्तव ज्ञान है ऐसा आप क्यूँ कहते हैं इसमें क्या हेतु है, है ये हेतु बताने के लिए आगे बिचारा आदमी करते हैं इतिहास यहाँ कहते हैं कि भ्रम दो प्रकार की हो सकते हो सकता है एक अपरोय भ्रम भी हो सकता है परोक्ष भ्रम भी हो सकता है हम गए नहीं थे उधर किंतु कोई आकर के कहा कि वहाँ सर्प है और हम गए थे और देखे कि वहाँ सर्प है जब हम देखें सर्प है ये अपरोक्ष है परोक्ष है अपरोक्ष और कोई आकर हमको कहा परोक्ष तो हमको एक व्यक्ति आकर के कहा वहां सर्प है दूसरा व्यक्ति आकर के कहा कि वहां सर्प नहीं है वहां रज्जू है हमने देख कर के आया तो हमको जो सर्प का भ्रम हुआ था उसका निराकरण होगा नहीं होगा हो जाएगा क्योंकि हम दूसरे से सुने थे सर्प है अभी दूसरे से सुने हैं वहां सर्प नहीं है तो परोक्ष भ्रम परोक्ष ज्ञान से भी निराकरण हो गया और दूसरे से सुने कि वहां सर्प है और जाकर के देखे रज्जु है तो सर्प का भ्रम निवारण हो जाएगा तो अभी हम लोग जाकर जब देखे रज्जु है ये हम परोक्ष ज्ञान हुआ ना अपरोक्ष ज्ञान हुआ तो परोक्ष भ्रम अपरोक्ष ज्ञान से दूर होगा और परोक्ष भ्रम परोक्ष ज्ञान से भी दूर होगा होगा किंतु जब हम स्वयं देख करके आए हैं वहां सर्प है हमको कोई कहेगा वहा सर्फ नहीं है रज्जु है हम अगर वो आप तो है तो थोड़ा विश्वास कर लेंगे किंतु तो जब जाएंगे बिल्कुल रज्जु है ऐसे मान करके अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे जब अपरोक्ष भ्रम होगा वो अपरोक्ष ज्ञान से ही उसका निराकरण होगा इसी प्रकार की हम जीव है हम परिचिन्न है हम ये है हम वो है ये हमको दूसरे से सुन करके लगता है ना हमको स्वयं लगता है तो ये अपरोक्ष भ्रम होता है अपरोक्ष भ्रम भी अपरोक्ष ज्ञान से जाएगा मैं शुद्ध हूँ असंग हूँ कूटस्थ हूँ ब्रह्म हूँ व्यापक व्यापक अर्थात कोई परिचय मेरे में नहीं है इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान ही होना है तभी अपरोम दूर होगा इसको यहाँ पंक्ति कहते हैं टीका में आसंख्य अपरोक्ष बंधाध्यास्य बंधस यो अभ्यास स अपरोक्ष अर्थात हमको स्वयं का ही अनुभव हो रहा है परोक्ष ज्ञानात निवृत्ति असंभवात जो अपक्ष अध्यास है वो परोक्ष ज्ञान से उसका निवृत्ति नहीं होगी इसलिए अपरोक्ष ज्ञान से तन निवर्तने न अमृतत्व साधन अपरोक्ष ज्ञान ही अपरोक्ष बंध का निराकरण करेगा इसलिए अपरोक्ष ज्ञान ही अमृतत्व का साधन है इस उत्तर वाक्यातिर वाक्या अर्थात द्वितीय पाद प्रतिबोध विदित मत अमृतत्व ही बिंदते हैद्वी पद प्रत्येक रूपेण काठके होती अच्छा ब्रह्मण ब्रह्म का दो रूप हो गया एक निर्गुण निराकार एक सगुण साकार रूप कह दिया अद्वयानंद रूप निर्गुण निराकार के लिए और सर्वज्ञात आदि यहाँ ये सगुण साकार तो नहीं कह देता है सब साकार भी माना जाएगा और ज्योति रूप से दिख गया वो हो जाएगा शास्त्रीय को समधिगम्यो ये केवल शास्त्र से ही जाना जाता है तो ना कभी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र वरुण कभी कोई देखा नहीं चक्षु से शास्त्र से ही देखा मतलब शास्त्र से ही जानता है और बहुत चिंतन करेगा तो कभी ध्यान में दिख जाएंगे स्वप्नों में दिख जाएंगे किन्तु उसमें प्रमाण नहीं है इसलिए शास्त्र ही उसमें प्रमाण है तो ब्रह्म का ये जो निर्गुण रूप है अथवा सगुण रूप है ये दोनों शास्त्र से ही जाना जाएगा और अगर वो ब्रह्म हमसे भिन्न होगा तो उसका अपरोक्ष नहीं होगा क्योंकि अपरोक्ष होने के लिए हम कहेंगे हमारे पास अपरोक्ष करने हमसे भिन्न पदार्थ को अपरोक्ष करने के लिए इंद्रिय ही तो चाहिए जो हमसे भिन्न है उसको हम कैसे जानेंगे अगर इंद्रिय नहीं है तो इंद्रिय के द्वारा ही अपने से भिन्न पदार्थ तो को जाना जाएगा और इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे वो ईश्वर को इसलिए हमसे भिन्न होगा वो ईश्वर सगुण और निराकार रूप हो जाएगा तब इंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा अपरोक्ष न संभवती इसलिए क्या निश्चय हुआ कि वो ईश्वर तटस्थ नहीं होगा जो ब्रह्म है वो हमसे भिन्न तटस्थ नहीं होगा अगर तटस्थ होगा तो उसका कभी भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने से क्या हानि हो जाएगा तो कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो हमारा अपरोक्ष बंधाध्यास भी दूर नहीं होगा तो इसलिए उस ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होगा तो केन रूपेन कथे प्रत्येक रूपेन मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार की ज्ञान होगा इस प्रकार के ज्ञान वास्तव ज्ञान कहाँ कहा गया कठोपनिषद में कहा गया प्रत्येगात्मान ईच्छुक ब्रह्मों को प्रत्येगात्मा रूप से जानना यही वास्तव ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान उसी से अपरोय भ्रमों का निवृत्ति हो जाएगी आगे वाक्य वा कह दिया कि जो अपरोक्ष बंध अध्यास है वो परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति उसकी नहीं होगी इसलिए अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाएगी अपरोक्ष ज्ञान वही वास्तव ज्ञान है और वो आत्मतियन में ही ब्रह्म हूं इस प्रकार की आपको ज्ञान होगा अर्थम द्वितीय पाद कहते हैं अमृतत्व ही भाष्य में अमृतत्व ही बिंदते हेतु वचनं विपर्ये मृत्यु प्राप्ते है ये हो गया सूत्रम संग्रहवाक्य अमृतत्व ही बिंदते ये हेतुवचन ये एक हेतु को कहता है आ? और विपर्य अगर प्रत्येगात्म न ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ वो अमृतत्व को प्राप्त नहीं करेगा मृत्यु को प्राप्त करेगा हेतु वचनम टीका में हेतु वचनम अर्थात तो हेतु किसमें पूर्व पक्ष पूछा था टीका में चतुर्थ पंक्ति हम लोग देख लिए फिर देखें प्रत्यक्ष अपरोक्षम ब्रह्म ज्ञानम तदय ऐसे सिद्धांति कहा मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की जो ज्ञान होगा यही वास्तव ज्ञान पूर्व पक्ष पूछता है क्यों ऐसा कहते हैं इसमें क्या कारण है तो सिद्धांत कहता है कि इसमें यही कारण है कि जो इस प्रकार जानेगा उसी को ही अमृतत्व तो प्राप्त होगा इसलिए यही ज्ञान वास्तव ज्ञान है इस प्रकार के ज्ञान नहीं होगा तो उसको मृत्यु प्राप्त होगा ये हेतु वाक्य हो गया प्रत्यक्षतया अपरोय ज्ञान होगा तो वही सम्य ज्ञान है अमृतत्व ही बिंदते ये हेतु को बता देता है अर्थात वो ही अमृतत्व को प्राप्त कर पाएगा अच्छा है मृत्यु प्राप्त और अप्रोक्षित आत्मत्वेन आत्मत्वना अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तो उसको मृत्यु ही प्राप्त होगा ठीक है में सूत्रं विभजते सूत्रंग कौन हैचनम मृत्यु प्राप्त है ये सूत्र हो गया सूत्र संग्रहवाक्य उसका व्याख्यान स्वयं भगवान भाष्य कर रहे हैं विषयात्म विज्ञाने इसको विषयात्म विज्ञाने भाष्य का ये शब्द उसको टीका में देखे विषयेशु विषय का अर्थ कहते हैं बुद्धियादीशु तो भाष्य में शब्द है विषयात्म विज्ञाने अर्थात तो विषयेशु विज्ञाने इसके लिए टीका में कहते हैं विषयेशु का अर्थ हो गया बुद्धियादिशु आत्मविज्ञाने अर्थात बुद्धि आत्मा है इस प्रकार की ज्ञान होना अथवा विषयतया व्यतिरिक्त उपास्यतया ज्ञाने व्यतिरिक्त हमसे भिन्न हमसे हमारे द्वारा उपास्य है वो ब्रह्म है या तो बुद्धि ब्रह्म है मन ब्रह्म है इंद्रिय ब्रह्म है इस प्रकार की मानना अथवा हमसे भिन्न कोई शिवलोक में है विष्णु लोक में है अन्यत्र कहीं है वो ब्रह्म है इस प्रकार के ज्ञान अगर होगा ब्रह्म का मृत्यु प्रार्भते भय तो मृत्यु फिर भय आरम्भ करेगा अर्थात तो मृत्यु का भय रहेगा इति प्रसिद्धम और दूसरा बात है बुद्धियादि संघातम आत्मा मनम उपासकर्तृत्व भ्रम अनिवृत्ते है बुद्धियादि संघातक शरीर बुद्धि मन इंद्रिय किसी को भी आत्म रूप से मानने वाले का और उपासक जो उपासना करता है शिवजी हमारा उपास्य है वही परमात्मा है वो जगह सृष्टि करते हैं अब शिव पुराना पढ़ेंगे क्योंकि शिवजी ही सब कुछ है तो उनके नीचे शिवजी का नीचे कौन रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्योंकि महेश्वर शिव जी कहे ना ना ये महेश्वर प्रलय करने वाले है वो शिव जो है वो निर्गुण निराकार इस प्रकार की कहा जाएगा अब विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वहां कहेंगे ये नारायण जो है ना ये निर्गुण निराकार है उनके नीचे रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इसी प्रकार की आप कोई आदित्य पुराण लेंगे उसमें वही बात कहा जाएगा ये आदित्य जो होते हैं वो निर्गुण निराकार है उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी पुराण देखेंगे ये सर्वत्र ऐसा ही कहा जाएगा हमसे भिन्न ये सब पदार्थ को हम उपास्य में मानते हैं वो उनका भी कर्तृत्व भ्रम अनिवृत्य उनका कर्तृत्व भ्रम दूर नहीं होगा मैं करता हूँ कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ कहते तो आप उपासना करते हैं कहते हैं ये भी करता है ये कर्तृत्व भ्रम उनका निवारण नहीं होगा करता रहेगा अगर द्वित स्थिति रहेगा तो कर्तृत्व रहेगा भाष्य में विषय आत्म विज्ञाने अर्थात विषयत्व न आत्मन विज्ञाने अपने से भिन्न और आत्मा का ज्ञान होगा चाहे वो बुद्धि आदि में हो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कहीं भी हो मृत्यु हो प्रारभते तो मृत्यु हो क्या विभक्ति है मृत्यु हु द्वितीय हो जाएगा प्रथमा एक वचन और प्रारभ होते ये कर्तवाची हुआ कर्मवाची हुआ कर्तवाची तो कर्ता कौन हो जाएगा मृत्यु तो मृत्यु प्रारभते कर्म क्या होगा अटीका से भय मृत्यु प्रारभते इति यहां इति के आगे बड़े महाराज का थोड़ा विराम जैसा लगता है हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमको थोड़ा पाठ लगाने में सरल पड़ता है विषय आत्म विज्ञान ही मृत्यु प्रारंभते आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तमति युक्तम हेतु वचनम अमृतत्व भी बिन्दते वहाँ वो विराम हटा दीजिए हम लोग लगाए हैं ना विराम उसको हटा दीजिए इति इति अर्थात अतः इसलिए आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्त युक्तम हेतु वचनम अगर ब्रह्मा आत्मा हमसे भिन्न है अथवा बुद्धि इत्यादि आत्मा है इस प्रकार की मानेंगे तो उसको मृत्यु का भय रहेगा इसलिए आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तमति हेतुवचनम आत्मत्वे न ब्रह्मणा विज्ञानम मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार की जो ब्रह्म का ज्ञान होगा वही वास्तव अमृतत्व का साधन है इसलिए हेतु वचन हुआ अमृतत्व ही बिंदते ये हेतु कहा आत्मत्वेन न जो ब्रह्म को जानेगा वही अमृतत्व को प्राप्त करेगा आत्मज्ञाने न कि अच्छा टीका में आगे ये जो अपने से भिन्न को ब्रह्म मानता रहेगा उसका भय का कभी छुटकारा नहीं होगा उसका कर्तृत्व तो बुद्धि हटेगा नहीं इसके लिए प्रमाण देते हैं छांदो के उपनिषद का अथ ये अन्यथा तो विदुर अन्य राजानस देते क्षय लोका भवंती ये नारद सनत कुमार का सप्तम अध्याय में ये अंतिम अंतिम में आएगा ये घुमा विद्या का अंतिम है अथ ये अन्यथा अतो विदु आत्मत्वेन ब्रह्म का ज्ञान होगा व्यापक भूमा तत्व तो कहा गया उसी रूप से ही ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए अथ ये अन्यथा अतो विदु इससे अन्य रूप से जो आत्मा को जानता है अन्य राजान्य ते।, ते अन्य राजाना, अन्य राजाना में बहुबरी है कैसे कहेंगे अन्य राजा ये सब ते अन्य राजा न अर्थात तो उनका नियामक कोई अलग है वो फिर स्वतंत्र नहीं हो पाए वो परतंत्र ही रहेंगे मुक्त तो कहाँ हो जाएंगे और उनका क्या स्थिति होगा कहते हैं ते क्षय लोका यहां भी बहुब्री है अक्षय लोको ये सब क्षय शब्द का अर्थ अर्थात क्षय शक्य अर्थात नाशवान लोक है उनका अर्थात जो प्राप्त करेंगे फल वो एक दिन नाश हो जाएगा क्षय या लोका भवन क्या सूत्र लगा इसमें सब क्या अर्थ है इत्यादि श्रुतिभ्य श्रुति भी कहता है श्रुति भ्य च कहने से और स्मृति में ये महाभारत में ये श्लोक दो बार आए है इसको ईश उपनिषति नहीं दे अन्यथा संतम अन्यथा प्रतिपद्य किंग तेनातम पाप चोरेण आत्मा अपहारेण आत्म अन्य संत ये अन्यथा, अन्यथा मनते हम वास्तविक असंग कूटस्थ सुख दुख से अतीत है सुख स्वरूप है इस प्रकार के हम वास्तव हैं किंतु जो अन्य प्रकार से मानता है मैं करता भूखता सुखी दुखी इस प्रकार की मानता है तो उसके लिए कहते हैं वहां दुख से कहते हैं ग्रंथ का तेना किम पापम न तेन के न कहते हैं वो चोर है किसका चोरी कर लिया कहते हैं आत्मा को चोरी कर लिया चोरी कर लिया था छुपा कर के रख दिया पता नहीं चलता है उसमें तेना चोरे किम पापम न खतम प्रत्येक आत्मा अपहारिण अर्थात आत्मा को ही वो चोरी कर लिया तो इसलिए चोर है आत्मा को चोरी कर लिया अर्थात कोई सामान चोरी कर लिया तो वो सामान फिर उधर दिखेगा नहीं दिखेगा ये है आत्मा अनुभव में आना चाहिए किंतु तो अनुभव में नहीं आता यही चोरी कर लिया आत्मा ते का अन्य राजाना तेलो का भगवंती इत्यादि श्रुति भ और आगे टीका में कहते हैं तरती शोकम आत्मभित इत्यादि श्रुति ये तरती शोकम आत्मभित वो सनत कुमार प्रकरण का नारदा सनत कुमार का ये प्रथम में है और ये अन्य राजाना ये अंतिम में है तरती शोकम आत्मवित आत्मविद आत्मज्ञानी शोकम शोक उपलक्षित संसारम जो आत्मज्ञानी हो जाएगा वो संसार का अतिक्रमण कर जाएगा इत्यादि सूची सूचक ये सब सूची में भी आत्मज्ञानम अमृतत्व निमित्तम प्रसिद्धम आत्मज्ञान होने से वो अमृतत्व को प्राप्त करायेगा अर्थात मुख्य हो जाएगा प्रसिद्धम भाष्य में पूर्व पृष्ठा में आत्मज्ञान न किम अमृतत्व तो उत्पाद्य थे ठीक है आत्मज्ञान होने से अमृतत्व तो को प्राप्त कर लेगा प्राप्त कर लेगा अर्थात तो पहले अमृतत्व तो नहीं था अभी अमृत तो का कहां से आ जाएगा कहीं उत्पादन करेंगे तो सिद्धांत कहता है कि न आत्मज्ञान से अमृतत्व की उत्पादन नहीं होगा फिर तो ये अमृतत्व बिंदते ये कहां से आ जाएगा इसके लिए उत्तर देते हैं आत्मना बिंदते तृतीय पादम है आत्मना बिंदते वीरियम आत्मना नित्य आत्म स्वभावना अमृतत्व बिंदते स्वेन नित्य आत्म आत्मस्वभावे नित्य आत्मस्वभावे न अर्थात आत्म आत्मनिष्ठत्व आत्मनी अवस्थिति अर्थात तो मैं आत्मा हूं इस प्रकार की दृढ़ता होने से अमृतत्व प्राप्त करता हूं तो कहेंगे हम कोई उपासना करेंगे शिव जी का करेंगे विष्णु भगवान का करेंगे राम जी का करेंगे उससे हो जाएगा भाष्य में कहते हैं न आलंबन पूर्वकम किसी को आलंबन बना करके हम कुछ उपासना करके अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे ये नहीं होगा आलम्बन जैसा हम शिव जी का उपासना करते हैं गंगा जल चढ़ाते हैं बिल्लोपत्र चढ़ाते हैं ये क्या निर्गुण निराकर में चढ़ाते हैं तो ये तो हम विग्रह में चलाते हैं उसको आलम्बन कहा जाता है उपासना करने के लिए आलंबन इसी प्रकार की ये जो अमृत तो प्राप्त होगा ये कोई आलंबन पूर्वक हो कहते है नहीं टीका में किंचित उपास्यम आलम्बनीकृत्य तद उपासना साध्यतया न बिंदते इत्य कोई एक उपास्य भगवान चाहे शिव हो विष्णु भगवान हो नहीं तो हनुमान जी भी हो चाहे क्यों हनुमान जी कहते ना जल्दी फलो दे देते हैं इसलिए उनको थोड़ा अधिक करेंगे पूजा करेंगे कुछ भी उपास्य को आलंबन बना करके उसका उपासना करके हम अमृतत्व तो प्राप्त कर देंगे ये नहीं होगा ठीक है मैं गे? कथम तर ही बिन्दता इति प्रयोग ये सब वाक्य सुनकर के ऐसा बुद्धि हमको नहीं हो जानी चाहिए कि ये सब से कुछ होने वाला नहीं है ये क्यों ये जाकर के शिवजी को गंगा चढ़ाएंगे और क्यों ये बिल्लोपत्र कांटा में जाकर के वृक्षे से क्यों लाएंगे ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए भगवान भाषाकर कहते हैं कि ये मुमुक्षुर देवाराधन परो भवेत करना चाहिए करना पड़ेगा इसलिए तो हम लोग का परंपरा में प्रातः सायं तो निश्चित देवाराधन करना चाहिए तो ये सब कहा जाता है क्यों कहते हैं एक मतलब वही चरम साधन है ये बात नहीं है किंतु वो साधन का सहकारी होगा उसको छोड़ने से नहीं हो जाएगा खाली चक्षु हो जाने से अंधकार में पदार्थों का ग्रहण नहीं हो जाएगा अगर प्रकाश नहीं है तो।, तो इसलिए उपासना को साथ में रखना पड़ेगा कहते तो हैं तलवार लेकर के युद्ध करो तलवार हो गया ज्ञान किंतु साथ में यह ढाल को भी रखना है क्यों जब वासना भगाएगा ना तब ये ज्ञान सब ऐसे गंगा जी में जाएंगे उस समय में शिव जी ही बचाएंगे अगर हमको एक खूंटी नहीं है बचाने वाले अगर आपको गुरु है तो ठीक है बचा लेंगे अगर नहीं है तो शिव जी को साथ में रखना नहीं तो बचेंगे नहीं बह जाएंगे इसलिए रखना है उपासना करना है अच्छा ठीक है कथम तरी बिंदत कथम तरी बिंदत इति प्रयोग अगर उसे आलंबन को लेकर के ये अमृतत्व तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा वो हमारा स्वरूप ही है स्वरूप तो है अंत है अगर ऐसा है तो फिर बिंदते बिंदते में धातु क्या है विद्री लाभ है हम प्राप्त करते हैं तो ये बिंदत शब्द कैसे प्रयोग हो गया इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में बिंदत इति आत्मज्ञानापेक्षम ये जो बिंदत शब्द कहा गया आत्मज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मकार वृत्ति होने से ही ये प्राप्त होगा इसको अपेक्षा करके बिंदते कह दिया गया और ब्रह्माकार वृत्ति ये प्राप्त होगा ना ये नित्य है ये प्राप्त होगा तो इसको लेकर के कह दिया गया कि बिंदते अमृतत्व है मैं आत्मविज्ञान मृत्यत्व भ्रम निवृत्ति में अपेक्ष अमृतत्व उपचर्यता इतना आत्मविज्ञान अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जब निश्चय हो जाता है कि मैं असंग कूटर सात्मा हूं मृत्यु ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है तो ये ब्रह्म की निवृत्ति हो होना अज्ञान का निवृत्ति होना इसी को अपेक्षा करके कह दिया जाता है कि अमृतत्व बिंदते अमृतत्व उपचर्य अमृतत्व उपचर्यते अर्थात अमृतत्व बिंदते बिंदते अर्थात प्राप्त तीन नंबर टिप्पणी दे दिया तथा अमृतत्व की प्राप्ति अगर ठीक है मुख्य अर्थ बाधम बाघम आह अगर बिंदते का इस प्रकार के गौण प्रयोग नहीं ले करके बिंदते का मुख्य अर्थ लेंगे जैसे हमको कोई पदार्थ प्राप्त होता है इस प्रकार के अगर मुख्य अर्थ को लेंगे तो भाष्य में कहते हैं यदि ही विद्योत्द्य बिद्यो, अमृतत्व सित्यम अनित्यम भवेत कार्यवत्थ अगर ये अमृतत्व विद्या के द्वारा उत्पाद्य होगा विद्य या उत्पाद्यम इधि विद्योत्पाद्यम अमृतत्व अगर विद्या से उत्पादन होगा तो अनित्य हो जाएगा क्योंकि ये कार्य हो गया यथ कृतकम तद अनित्य जो कर्म का कार्य होगा वो अनित्य ही होगा अतो न विद्योत्पाद्यम अमृतत्व अमृतत्वम विद्या के द्वारा उत्पाद नहीं होगा खाली जो आवरण है उसको हटा देगा मृत्यु तो ब्रह्म है मैं जीव हूँ ये सब भ्रमों को निराकरण करेगा आगे भाष्य में यदि च आत्मना अमृतत्व बिंदते किम पुनर्विद्य क्रियते इति उच्यते। अगर आत्मना कहा गया तृतीय पाद में कहा आत्मना बिंदते वीरियम तो अगर आत्मा से ही अमृतत्व की प्राप्त हो जाएगा अर्थात तो आत्मनिष्ठ हो जाने से अगर अमृतत्व की प्राप्त हो जाएगा आत्मनिष्ठ तो हम है हम आत्मा है अर्थात तो आत्मा शब्द का अर्थ है कि मैं तो कोई कहता है क्या मैं मैं नहीं हूं मैं आप हूं ईश्वर का नहीं कहता तो मैं तो मैं हूं अगर मैं मैं हूं अभी भी ये फिर विद्या से क्या होगा तो आपने कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व तो प्राप्त होगा ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मकार वित्तीय ये क्या काम का है हम तो अभी तो मैं हूँ विद्या पुनर्किंग क्रियते विद्या का क्या कार्य इसके लिए कहते हैं अनात्म विज्ञान निवर्तंती सा तिवृतिया स्वाभाविक अमृतत्व से निमित्त कल्प्यते अनात्म विज्ञान निवर्तयन्ति सा सा अनात्म विज्ञान बहुभस आस टीका देखिये अनात्म विज्ञाते ये नद अनात्म विज्ञान अनात्म जड़ पदार्थ जाने जाते हैं जिसके द्वारा उसको अनात्म विज्ञान कहा गया तो अनात्म विज्ञान अर्थात अनात्म पदार्थ पटा नदी पर्वत ये घट नदी ये कब दिखेगा क्या अविद्या होने से ही दिखेगा अगर ज्ञान होगा कि ये सब ब्रह्म है सब ब्रह्म है फिर ये घटो पटो नदी पर्वत तो ये नहीं रहेंगे इसलिए कहा जाता है कि अनात्म विज्ञान शब्द का अर्थ हो गया अनादि अनिर्वाच्यम आत्मा ज्ञानम इत्यर्थ आत्मा ज्ञानम में समाज कैसे होगा आत्मान अगर आत्मान ज्ञानम कहेंगे तो क्या हो जाएगा समस्त पद क्या हो जाएगा आत्मज्ञान आत्मनह ज्ञानम आत्म करने से आत्मज्ञान होगा तो यहाँ आत्मज्ञानम अर्थात आत्मनहज्ञानम इस अर्थ तो, तो भाष्य में जो दिया अनात्म विज्ञानम उसका अर्थ हो गया टीका में दिया तद अनात्म विज्ञाते येन नद अनात्म विज्ञानम भाष्य में दिया अनात्म विज्ञान उसका अर्थ हो गया अनात्म विज्ञाते ये उसका अर्थ क्या है अनादि अनिर्वाच्यम आत्मा ज्ञानम ये जो अनादि अनिर्वाच्यम आत्मा ज्ञानम एक ही शब्द का अर्थ हुआ अनात्म विज्ञानम अर्थात ये अज्ञानम अनात्म विज्ञान शब्द का अर्थ हो गया अज्ञानम अज्ञानम निवर्त सा सा कहने से विद्या तो विद्या किसका निवर्तन करेगी अनात्म विज्ञानम अनात्म विज्ञान शब्द का क्या अर्थ हो गया अज्ञानम तो विद्या अज्ञान का निवर्तन करेगी निवर्त सा त्या त्या किसकी निवृत्ति हो गई अज्ञान की तो स्वाभाविक से निमित्तम ये अज्ञान को हटा देगा अमृतत्व तो हमारा स्वभाव है तो हम अमरण धर्म है तो ये विद्या अज्ञान को हटा करके अमृतत्व के लिए निमित्त ऐसे कल्पना कर देते हैं वास्तविक अमृतत्व तो हमारा स्वभाव है किंतु तो अज्ञान आवरण करके रखा ये अज्ञान को केवल हटा दिया टीका में पुनर्ज्ञात उदयेन बंधशंकाया कथम सकृत अज्ञान निवृत्ति मत्रेण अमृतत्वितमितम ऐसा है अच्छा पुराण था निमित्त ज्ञान से आशंक्य आ दुबारा फिर अज्ञान आ जाएगा अज्ञान आ जाने से फिर बंद हो जाएगा तब अगर फिर बंद हो जाएगा तो सक्रिय अज्ञान निवृत्ति मात्र न सक्रिय शब्द का अर्थ एक बार एक बार अज्ञान का निवृत्ति हो जाने से अमृत अमृतत्व मिल जाएगा अमृत अमृतत्व का निमित्त बन जाएगा ज्ञान ये कैसे होगा ज्ञान हुआ अज्ञान हट गया अमृतत्व मिल गया दोबारा फिर अज्ञान आ जाएगा अज्ञान आ जाने से फिर अमृतत्व गया तो आप कैसे कहते हैं कि अमृत तो उसका नित्य हो जाएगा ये तो संभव नहीं है इति आशंक्य भाष्य में कहा वीरियम विद्य या बिंदते विद्य या वीर बिंदते वीरियम अर्थात आगे व्याख्यान करेंगे उसका ये अनात्म बोध का तिरस्कार करने का जो सामर्थ्य मैं मरण धर्मा हूं मैं जीव हूँ ये सब भाव को दूर करेगा ये विद्या ओ सन्नो त्र वु सन्न भगवान सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नों नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु स्वे प्रत्यक्ष ब्रह्मासि म प्रत्यक्ष ब्रह्मशं ऋतम ववादिशं सत्यमिश्माता रि आता